सेतुरी व से, से जाना नाम यजमान नाम यह सेतुरी व से जो सेतु के समान सेतु भाषिक से तो भाष्य वास्तु से, से तो। करें करें तो थोड़ी होता है कोई ये ब्रह्म जो आत्मा है ये सेतु के समान सेतु तो। है आत्मा चाहे जीव हो चाहे ब्रह्म हो या तो ब्रह्म से तात्पर्य सीधा अक्षरम ब्रह्म तो वह जीव या ब्रह्म सेतु नहीं हो सकता या जीवन का सेतु भ्रम नहीं हो सकता किसी भी कार्य के प्रति अत भाष् गते सेतु सेतु किनका का नाम ई जाना नाम मन यजमान नाम कर्मीणाम कर्मियों का दुख संतरणार्थ पार दुख संतरणार्थ क्यों उसको सेतु के समाज सेतु कहा जा रहा है कि दुख को दुखों से पार कर देने वाला समुद्र को आर पार कराने वाला है दुकों को। जो संसार सागर है उसका उस प्रकार से पार तारने के, के नाचकेतों का भी ऐसे तो है नाचकेताग्नि तम नाचकेताग्नि ही तम कर दिया नचकेताग्नि का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं ऐसा जो ज्ञातुं ज्ञात चेतुवंतु ऐसे हम जाने और अनुष्ठान करने में समर्थ होवे ज्ञातुं मैंने जानने योग्य होवे और चेतुम च अनुष्ठान करने भी योग्य हो जावे शक्न चयन करना चेतु चयन चे, करना नाच के का चेंज करने में हजार मान लोग समर्थ हो और नाच के ताग को जान करकेतु प्राप्त कर सके अभयम भय संसार सफारम फारम तिथी शता और कैसा है वो सेतु सेतु से बता तो से रहे हो सेतु कैसा है अभयम भय भाया शून्य किनके लिए जो संसार से तरना चाहते हैं, संसार से पारम संसार के पार जो तैरनाश्रम अक्षरम आत्मा ब्रह्मवेताओं का जो यत यम जो परत आश्रय परमाश्रय परम, परम गर्द आश्रय कर दिया परम जो आश्रय श्रेष्ठ जो आश्रय अक्षर रहे आत्मा ब्रह्म तो क्या चीज है में। या चीज़ के में तो अनुष्ठान करना है ना इसमें ज्ञातुम चेतुन दोनों का है वाषिकार और यहां गाते हैं उस ब्रह्म को हम जानने में समर्थ हो गए शक्न पर आप परि ब्रह्मणी कर्म वेदितव्य विदाश्रय ने वाक्यर्थ वेदितव्य क्या है जान्य योग्य पर ब्रह्म है और अपर ब्रम्ह पर कर्म ब्रम विदाश्र कर्मवितों का आश्रय और ब्रह्मितों का आश्रय वेदितव्य वह जान्य योग्य है उपन्यास कृतः प्रथम बीबंतो इन दोनों का उपन्यास प्रथम बिबंतों में भी कहा गया था ज आश्रय और आश्रय इन्हीं दोनों को ही हमने उपन्यास पहले भी इस मंत्र से किया है तथा यह दोनों में से जो उपाधि है संसारी उपाधियों के कारण से मान लिया जा रहा है कर दिया उपाधिकृत प्रथमा नहीं पूर्ण बोल रहे संसारी प्रथमा है विद्या अविद्य और अधिकृत और कैसा है अधिकृत है मोक्ष गो रथा कल्पित है चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे चाहे आप संसार को प्राप्त करना चाहे दोनों के लिए ही तस् तद उभयम ने उस संसारी पुरुष को इन दोनों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए साधनों साधन है क्या यह जो रथ की कल्पना रथ कल्पना हम कर रहे हैं अभी वह साधन रूपा है रथ किसके लिए दोनों के लिए विद्या अधिकृत हो चाहे क्योंकि दोनों ही उपाधि वाले हैं क्योंकि उपाधि वाला ही विद्या के लिए भी अधिकृत और अविद्या के लिए भी अधिकृत है अविद्या तो सभी हैं ही तो है ही उपाधि वाले और वास्तव में करे विद्या भी में अधिकृत कौन होगा वो भी उपाधि वाला ही अधिकृत है और जब विद्या प्राप्त हो जाए अनुभूति हो जाए उसके बाद नही न उपाध्या रहेंगे ना कोई अधिकार का बात ना न मोक्ष न मोक्षा परमार्थता का देश न बंधन नहीं मोक्ष नहीं कुछ उसकी बात या नहीं हो रही मुक्त पुरुष की बात नहीं है ये है मुक्षु और कर्मी जो भ्रमित मुमुक्ष परोक्ष मुक्षु है और कर्म कांडी अविद्या में अधिक अविद्या के कारण से कर्म को मानता है है दोनों ही उपाधि वाले शरीर रूपी उपाधि वाले ही है दोनों दोनों। उसमें जो है तम आत्मान उस आत्मा जो ऋतप है उसके बारे में कहा जा रहा है आत्मान विधि शरीर बुद्धि तो सारथि विधि मन प्रग्रहु विषया आत्मा विदि ये जो ऋतप कहा गया था कर्फल को भोगने वाला ऋतप ऋतम पिबती थी ऋतपिबतीमप जैसे बनता वैसे? जो मंत्र में कहा गया था रितप रितप है उसको आत्मा उस संसारी को क्या समझना रथी क्योंकि रथ में मुख्य पुरुष कौन है रथ का मालिक जो अंदर बैठा हुआ है रथी और उसका ड्राइवर सारथी और रथ क्या है यहां शरीरम रथमे शरीर ही रथ है शरीर क्या है रथ है। और रथ में रहने वाला रथी ये जीवात्मा है संसारी है या विद्यावान है जो विद्या प्राप्त करना चाह रहा है या विद्या प्राप्त है उसको अनुभव करना चाह रहा है विद्याधिकृत हो जाए विद्याधिकृत दोनों ही यहाँ क्या है वास्तव में शरीर केंद्र विद्यमान संसारी है ये दोनों में से कोई भी मुक्त हुए नहीं है इसे दोनों को एक साथ ले लिया संसारिनम प्रथिनम प्रथ स्वामिनम विद्य रथ का स्वामी है ऐसा जान जानो शरीरम प्रथम शरीर को रथ जानो बुद्धि किन्तु बुद्धि क्या है बुद्धिम बुद्धि बुद्धि को सारथी समझना और मना ये मन क्या है ये ये लगाम लगाम लगाम को। घोड़े से बंदा होता लगाम पकड़ के खेचते रहता है वो वो लगाम के बुद्धि और इंद्रियों के बीच में कौन है मन ही तो है ना बुद्धिया प्रजा बैठी हुई है और जो तो इंद्रिया है बाह्य इन के बीच में मन करेक्ट करने वाला है, है बुद्धि और उधर इंद्रिया घोड़े घोड़े रूपी इंद्रिया और बुद्धि रूपी सार्थी के बीच में लगाम के समान लगाम कौन है घोड़े मन? hmm. कौन है इंद्रिया घोड़े ही कते और कोई नहीं है इंद्रियों को समझ इंद्रिया घोड़े हैं विषयांस्ते गोचरान और इंद्रियों को घोड़े रूप कल्पना करने पर इन रूपाधि विषयों को उनके मार्ग समझो रोड है जिस रोड पर घोड़े दौड़ते हैं वो तो मार्ग गौड़े विषय की ओर दौड़ रहे हैं ना इसे विषय को ही मार्ग कहा गया तो मार्ग के घोड़े कहां दौड़ेंगे मार्ग चाहिए ने, कोई ना कोई ढंग कांग मार्ग भी हो दौड़ने के लिए मार्ग समझ में आता है खेती में थोड़े दौड़ेगा घोड़ा तो मार्ग इस गोचरान विषयांश गोचरान पेशो उन्हीं में दौड़ता है आत्म इंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता क्या हो रनीषि इसलिए शरीर आत्मा से यहां शरीर शरीर इंद्रिय और मन ये तीनों से युक्त यह है जो आत्मा है वह भोक्ता का भोक्ता क्या हो ऐसे कौन कहता है मनीषि बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि उसी का नाम आत्मा है जीवात्मा शरीर इंद्रिया मन ऐसा युक्त होकर के ही भोक्ता जीवात्मा ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं तम आत्मा ऋतप ऋतपम के व्या संसारण ऋता कर्फल भोग भोक्ति ऋतप तम ऋतपम ऐसे उत्पत्ति करना है इसका पाते हैं। बिजली पता चलाने से वेक डाउन हो जाएगा रिता कर्मफल भोगम पिबती भोगती थी भोगती थी संसारिण रथिन विधि रथ का स्वामी करके उसको जानो विधि मैंने जानी ही मैंने आपने आपको रथी समझना मैं पद मैं बोलते हो ना, ना मैं जो है वही रथी है हमेशा बोलते ना मैं हूँ मैं क्या है रथी है शरीर रोजी शरीर क्या है प्रथा तू इंद्रियर आकृष्य मान शरीर बद्ध हयस्तानीय गोड़े के स्थानी पूता इंद्रियों के द्वारा खींच के क्या क्या जा है बाहर ले गया शरीर कहो रात इसलिए कर दिया यदि इंद्रिया व्यापार न करें आप जहां बैठे हुए बैठे रहेंगे अब इंद्रिया बोलती है लघुशंगा ये चल अब तो क्या करोगे जनम पड़ेगा सोच आ गया है, चलो अंदर से प्रेशर हो गया ना वो इंद्रिया बोल रहा है चलो टॉयलेट चलो तो आपको चलना पड़ता है शरीर को जाना पड़ता है अगर इंद्रियां कुछ ना बोले तो क्यों जाएगा भूख लग रहा है टाइम देखता है तब अंक घड़ी हो टाइम हो गया चलो अब इंद्रियां घड़ी देखा इधर इंद्रियां भूख बताया तब जाके शरीर को चलना पड़ा रोसाई घर की हर चीज में सी इंद्रिया ही पहले खबर देती है इसे इंद्रिया रूपी घोड़े क्या करते हैं स्थूल इस शरीर इसको कार्यों की ओर लेके दौड़ते हैं इसे शरीर क्या हो गया रथ घोड़े कि किसको खींच कि के ले जा रहे हैं? है। रथ इस को इसे इंद्रिया रूपी घोड़े किसको खींच के ले जाएंगे इस शरीर को इस शरीर को रथ का दिया गया शरीर हम क्यों क्योंकि रथ से बंधा हुआ जो हय इंद्रिय घोड़े का स्थानीय होता इंद्रियों के द्वारा आकृष मणत्व खींच के ले जाया जाता है किसको शरीरस्य शरीर को चेंज किए जाते हैं इसलिए शरीर ही रथ है समझो बुद्धि तुम अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम बुद्धि और बुद्धि को क्या समझना अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम अध्यवसाय निश्चयात्मिका निश्चयात्मिका जो, जो बुद्धि है वृत्ति विशेषाह है वृत्ति विशेष रूपा निश्चय आत्मिका विशेष रूपा जब बुद्धि है इसको सारथी समझो बुद्धि नेत्री प्रधान बुद्धि का स्वभाव क्या है नेत्र प्रधान नयन करने का यदि प्रधान स्वभाव बुद्धि में नयन का नेतृत्व करने की प्रधानता शरीर के नेतृत्व प्रधानता बुद्धि में ही है ये बुद्धि निश्चय न करे मन जितना बोलते रहे कुछ नहीं होने वाला हो मन जितना भी नाचता है उसने बुद्धि को अपने साथ लेके चलता है बुद्धि हम यहाँ करती रहती है इसीलिए वो नाचता है अब बुद्धि एक बार अड़े हो गए नहीं मानना तेरी बात अम्मन क्या करेगा वो भी चुप बैठ जाएगा जैसे होता है ना घर में बच्चे होते हैं बच्चे क्या करते हैं अपने माँ को रहते <laughs> अम्मा भी कब तक नाचेगी एक बार दो बार चार बार हाँ बैठा करेगा लेकिन एक बार ऐसे गुस्सा आता है माँ को तो पीट देती है बच्चे को रोगी किनारा बैठ जाएगा क्या करेगा वो नाचेगा वो <laughs> किनारा बैठा रहेगा खाना पीना छोड़ के बैठ जाएगा ऐसे मन का भी ये बुद्धि का सपोर्ट से नाचता है अब बुद्धि उसकी हर संकल्प विकल्प में निश्चय आपके का प्रति साथ न दे तो मन कुछ नहीं कर सकता बुद्धि विवेकशालिनी हो जाए सिर्फ पंडा पंडा पंडित विवेकशालिनी बुद्धि पंडा तब ऐसे स्थिति पंडितहा तो जिसके पास वो पंडित विवेक हमारी बुद्धि में नहीं रहती है हमेशा ही अविवेकग्रस्ता है अविवेक से ही उत्तर रहती है अच्छा क्या करे तो लगा रहता बेचारा आप मन जो है न चाहता है, है। वास्ते में क्या है बुद्धि का स्वभाव नेतृत्व का मन का नहीं मन तो विचार लगाम है वो क्या करेगा जैसे घोड़े में भी क्या है सारती के अधीन है ना लगाम लगाम के दिन थोड़ी है। लगाम जैसे वैसे सारती करेगा क्या सारथी तो जैसे वैसे लगाम को खेचेगा सारती की मर्जी से लगाम को खींचा करता है तो घोड़े उसी हिसाब से चलते नहीं, यहां क्या हो रखा है अज्ञानी जीवों में उल्टा मन रूपी लगाम जैसे नचा गए वैसे बुद्धिनाश के रख लगाम इतना दम आ गया है कि बुद्धि को सारथी को नचा रहा उल्टा हो गया इसे बार बार रहा। आप मन आपका मालिक है और आप नौकर हो गए उन्हें क्या चाहिए मन नौकर होना चाहिए आप मालिक होना चाहिए उल्टा होगा मन का जैसे संकल्प वैसे आप चलते हो सारथी ना सारथी नेत्री प्रधान युव रथा जैसे सारथी के द्वारा नयन प्रदान होकर जिस प्रकार से उसके नेतृत्व प्रदान होकर जैसे रथ चला करता है उसी प्रकार से यहां समझाओ तो युद्ध में कुशलता रथी से ज्यादा सारथी का माना गया रथ में क्या है युद्ध में कुशलता किसकी है रथी की उतनी नहीं है सारथी की सारथी किस तरह रथ को दौड़ाता है ताकि शत्रु से हमारा रथी बचा भी रहे और रथी का हर वान शत्रु पहुंचने भी जाए शत्रु के बांध से बच भी जाए यही कुशलता है को एक बार कृष्ण ने क्या कर दिया था छह इंच इंच जमीन के अंदर अर्जुन को बचाने के लिए क्योंकि ये को बाढ़ थी ना सर्प सर्पा जो सरपीढ़ी को मार दिया था मर गया था ना वो सरपीढ़ी मर गई थी जब अर्जुन तीन तीर्थ यात्रा करने के बाद एक बर गया ना एक पाप के कारण से रजिस्टर का संबंध करता देख करके वो चला के लिए वो गया था उसके प्रायस्था में पहली शादी के साथ वरणलोक में तो के साथ वो शादी हुआ शादी के बाद दोनों रथ में बैठ गए वरणलोक में घूम रहे थे वहां पर एक सर्प और सरपणी नए विवाह भी थे सब सरपणी शादी कर लिए थे आपस में संबंध कर रहे अब उनमें से उसका रथ जो है सरकड़ी के ऊपर चढ़ गया सर मर गई और सर्प ने तुरंत क्रोध में आवेश में धारण किया और उस समय को मृत्यु और वो याद नहीं आ रहा जो है बाण बन गया अब उसके अंदर एक बाणता थी इसीलिए कृष्ण को सारी कहानी पहले मालूम है इसे क्या क्या था कई कई क्या बोलते वो कुंती जब कर्ण से युद्ध से पहले वर मांगी ना को एर, कुंती को कुछ सारा सच बता दिया कर्ण को तुम तो मेरा बेटा है तब युद्ध मत लड़ो तो उसने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा मैं नमक खराब नहीं बनूंगा दुर्धन को कसम खा चुका तब उसने कहा कि ठीक है ऐसा करो फिर पांच होनी चाहिए मेरे संतान कम नहीं होनी चाहिए तब कर्ण के की लड़ाई हुई तब कर्ण ने युद्ध को माफ कर दिया कि कर्ण गाय अपने अंदर से एक ही भाव थी मुझे अर्जुन को मारना को मार देता फिर हनुषण को मार नहीं सकता तो एक वचन था दोबारा भी दोबारा दो छोड़ो तो एक कृष्ण ने सब पढ़ा लिया था कुंती को ये तुम उसे कसम खवा लेना तभी तुम्हारा संतान जीत पाएंगे एक कसम उसने खाली दी और सर्वस्त्र जब छोड़ा पैसा आया भगवान देख रहे हैं ये सर्पास्त्र है, है।, है तो दोबारा छोड़ो मैं मारूंगा तो कर्ण ने कहा की माँ को कसम दिया है एक बार छोड़ा बाढ़ को दोबारा मैं छोड़ूंगा इस, इस बाढ़ को दोबारा हाथ में पकड़ के नीचे फेंक दिया जमाने का आठ आठ का सोलह होते जाएगा मल्टीप्लाई होते जाते हैं साइंस ऑफ प्रोग्रेशन वो होकर के वो बढ़ती ही जाती संख्या ऐसी उस जमाने में मंत्र तंत्र से स्थापित कर देते लोहे के बाणों में ही आज के लोग रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हैं और कोड नंबर देते हैं ताकत देते हैं इतना आज कोड नंबर हर पहला मिसाइल का नंबर होता है वो कोड को प्रिंट डाले कंप्यूटर में तब प्रत गलत नंबर डालेगा तो जाएगा ही नहीं मिसाइल जैसे गलत मंत्र पढ़ा हो तो जाएगा नहीं बाढ़ कोई हाल आजकल कोड नंबर इस्तेमाल होते उस समय मंत्र थे मंत्र भी कोड ही तो है क्या इस तीस तरह से जिसे वो जैसे पर निर्भर है कृष्ण नहीं होता तो अर्जुन तो खत्म था कुशल था सारथी का है वो देख ले इस बाम तो को इधर उधर कहीं भी बगाएंगे छोड़ेगा नहीं सर पे ये ये तो आ ही जाएगा तो बिल्कुल नजदीक आने दिया तब तक तो कुछ नहीं किस रहे तो वो अपने नीचे उतर जाता तो सर बिल्कुल नजदीक आ गया तब खट नीचे कर और वो यहां अगर मुकुट को गिरा दिया और फिर घूम के वापस गया पास तो तो ये ये सारथी सारथी की की कुशलता है ना क्या करता बेचारा आगे धर्म मार था था यार सीधे तो उसके पास का विरोधी बाण छोड़ने क्षमता अर्जुन को नहीं था उस बाण का विशेष तो ब्रह्मास्त्र का भी नहीं था दो ऐसे अस्त्र थे जिसका ज्ञान नेत्र प्रधान ही हुआ सर्व में देहगतम कार्य बुद्धि कर्तव्य प्राएणा इसे कहते हैं प्राय है। देखा जाता है देह का जो कुछ भी कार्य सर्वम कार्य बुद्धि कर्तवे बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य होता है मन संकल्प विकल्प लक्षणम प्रग्रह रशनाम विधि मन का संकल मन क्या है संकल्प कल्पाद लक्षणाम संकल्प विकल्प आदि करने वाला है उसको प्रग्रह मन रशनाम ने लगाम ऐसे विधि प्रग्रह कही दूसरा है संस्कृत शब्द रसनाम विधि मनसा ही प्रगृहितानी श्रोत्रादि करणानी मन के द्वारा प्रगृहित श्रोतरादि करण ये प्रवर्तन दस नश्वा जैसे रसी के द्वारा घोड़ों को दौड़ाया जाता है उन लगामों से घोड़ों को दौड़ाया जाता है सर मन के द्वारा क्या होता है इन श्रोत्र इंद्रियों को दौड़ाया मन संकल्प करता है इसको सुनो इसको देखो जैसे मन संकल्प करता है वैसे उसे जाती है इसे इंद्रिया कई बार देखो खुले रहते हैं आम खुला है लेकिन सुन भी नहीं रहे भी नहीं रहे मन कहीं और बैठात्र मंत्र मन अन्यत्र था ईश्वकार अन्याय भी है बाण बनाने वाला कई बार सुना चुका हूँ ईश्वकार मन अन्यत्र बाण बनाने में लगा हुआ है पता नहीं राजा आया तो ऐसी कई बात आती है तो उन सभी दृष्टांतों से समझना है कि मन का संगठ विकल्प ये अधीन इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है रशर या जैसे लगाम के द्वारा घोड़ों को दौड़ाया जाता है सब मन का संकट विकल्प के द्वारा ही इन इंद्रियों को दौड़ाया जाता है, है इंद्रिया चक्षराधि हया नाह इंद्रिया कौन है चक्षुरादिंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पूरे दस ये क्या है दस घोड़े दस घोड़ों का रथ है ये, अब ज्ञानेन्द्रीय मुख्य समझना है इसलिए पांच घोड़ों का लो कोई आपत्ति नहीं, सात घोड़ों आपके व्रत होते हैं सूर्य भगवान का पांच घोड़ों के रथ तो प्रसिद्ध है ही है अर्जुन का रथ तो पांच घोड़ों वाला था भगवान के पांच घोड़े मानते इसका प्रतीक था ना वास्तव पांच था या नहीं था भगवान ही जाने लेकिन यह इसी मंत्र के आदर में दिखाया जाता है एक रथ दो है ना कौन दो है जीवात्मा और परमात्मा अभी आया है भी बंदो। कोई वहां दिखा रहे कृष्ण और अर्जुन क्या है कृष्ण परमात्मा अंतरियामी कृष्ण जीवात्मा है अर्जुन जीवात्मा हो गया जीवात्मा परमात्मा दो है शरीर रूपी रथ उसे तो बुद्धि मन इंद्रिया क्या है पांच ज्ञान इंद्रिया पंच घोड़े बोल दिया ये आप प्रतीकवा दिखाते हैं और आजकल कई फोटो छापे गए चार इंद्रिय होता है चार इंद्रिय होता है चार घोड़े चार इंद्री मानना पड़ेगा ना मैं आजकल जितने गीता वगैरह छापते बहुतों को फोटो में देखा चार घोड़े दिखा रहे हैं इस बात मान लिया हमारे चार इंद्री काम करते पांच नहीं गए चार है ना उसमें नहीं। देखो देखो मैंने क्या बोला अधिकतर फोटो आजकल यही हो गया है चार ही घोड़े प्रिंट कर पांचों को नहीं होता इस बात मान लिए हम एक इंद्र से खराब है पांच ज्ञानेन्द्र में से एक हमारा इंद्री नहीं है आजकल कई लोग मान लिए हैं पांच रहते भी नहीं है हाँ अलग अलग है जिसकी जीवा खराब है वो माने के मेरे जीवा ही नहीं है जिसके करण खराब है सुनने वाला उसको मानो कोई इसका कान ही नहीं है जिसकी आंख खराब है, है। लड़कियां देख रहा है तो वो उसके आख की नहीं है मान लेना और क्या करेंगे जो बिल्कुल शास्त्र अनुसार सर नहीं चलता है उसके रहने पर न के बराबर है ना वो जो शास्त्रीय अनुसार एक पैसा भी नहीं देख कर रहा उसको क्या मानना उस को न के बराबर पुषु के इंद्रिय वो हमारे इंद्रिय नहीं है वो इंद्री माना जाएगा ना उस चीज को इसलिए उन्होंने ये मान लिया है हर आदमी के अंदर आजकल के युग में एक इंद्र होता है। और चार इंद्र थोड़ा बहुत चलते हैं के के क्या करे हम आप कहते हैं ना हे पूजा करो थोड़े आज दिवाली है नहा करें नहाना पड़ता है ते लगा लगाती नहीं तो कहां लगाता है आजकल के लोन कहा आजकल के लड़के जो है धन से नहाते हैं न सोच करना आते हैं न पिछाब करना आता है न कुछ नहीं करना आता तो तो वो दिवाली त्योहार आदमी में कह दिया जाता है ऐसा करो तब वो करता है हाँ ठीक है ठीक है मम्मी अब तुम्हारी खुशी के लिए कर देते हैं आज तुम जैसे कहो से करेंगे ऊपर के यहाँ भी सब वही है आप तो यहाँ से तो दारू पीने से तो काम हो गया <laughs> दारू पीने ही नहाना ही नहीं का पूछते हैं सबरेसव ना लिया दारू पी लिया क्या ये पूछने का मतलब सबरेसव ना ले का मतलब सबरेसव दारू पी लिया क्या यहाँ की भाषा ऐसी हो गई अरे पीने नहा लिया, तनाटन हो, तो हो गया तो लोग हो गया, इसलिए कहते हैं कि भाई ये भी ना हो कल्पना कुशला कौन कहता है आहू। कहते हैं कौन जो रथ की कल्पना करने में जो कुशल विद्वान लोग बोलो लोग शरीर रथाकर्षण सामान्या रथ का खींचने की रूपी सादिशता के कारण इन इंद्रियों को घोड़े कहते हैं नहीं शरीर की स्थिर बैठा हुआ मस्त है ये इंद्रियों के चक्कर में भागना पड़ता है और इंद्रियों को दूसरा प्रेरणा जलाए या तो स्वेच्छा प्रारब्ध परीक्षा अनि प्रार्भ अनिच्छा प्रार्थ तीन प्रकार प्रार्थ मारा ना पंचदश वर्णन कर चुके हैं पंचदेश ने स्पष्ट कर दिया स्वेच्छा प्राप्त होती है कुछ परीक्षा प्रार्थ होती है कुछ अनिच्छन्न पे वार्षे जयाता अनिच्छा प्रार्भ होती आज की तारीख थी आप लोग गए परीक्षा प्राप्त अब कौन जीता कौन हारेगा कल लफड़ा होना है और कौन कमाएगा उठे दुनिया को और हम लोग को मतलब परेशान है परेशानी पर क्या नहीं जाए तो फिर उन सब नाराज हो जाए सारे लेकर नाराज जाए ही नहीं हमारा वोट मुझे हार जाएगा तो ना जरूर नाराज हो जाएगा इनकी वजह से हम हार ये दस वोट डाले होते जरूर जीत क्या होता दो वोट से हार रहे वोट से हारेगा तो कहेगा जाओ तो मुसीबत न जाओ तो मुसीबत झेलना पड़ता है परेशर प्रारंभ ऐसा होता है तो गोचरान देशो इंद्रियो हयतवे न परिकल्पितेश उन इंद्रियों को जब आपने घोड़े परिकल्प कर ली लिया है तो आप बताइए वे तो घोड़े किस रास्ते पे जाते हैं उनका रोड भी तो बताना पड़ेगा गोचरान मार्गान जैसे गौ को चढ़ने का रास्ता होता है गोचर गौ को गलने का रास्ता है पगदंडी होते हैं ना गो उस पर चल जाती है गो, गो चरा। चरे ना वहां पर किसी प्रकार से यहां पर भी करना पड़ेगा गोचरान गोचरा गो बना लो जित गोचरान गो मार्गानित्यर्थ कौन है वो विषयानवित रूपाधी विषयों को ही रोड समझ लेना मार्ग समझ लेना चाहिए जिस त्योरे घोड़े दौड़ते जिस परे घोड़े दौड़ते हैं आत्मेंद्रिय मनोयुक्तान शरीद्रिय मनोवी सही आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा से क्या लेना भाषण स्पष्ट करते हैं आप वो आत्मा नहीं लेना परमात्मा किसी को भी कदे तो शरीर सहितम संयुक्तम शरीर इंद्रिय मनोभी सहित इंद्रीनों से जो संयुक्त है उसको उसको जो पहले कहा था आत्मानम, उसको आत्मानम जो है। उसी को वो की संसारी है थी आ मनीष विवेकी नहा मनीषी जो विवेकी है वो कहते हैं ये शरीर इंद्र मन से युक्त होता है वह जीवात्मा को ही भोक्ता संसारी ऐसा कहते हैं नहीं केवल भोक्तृत्व केवल आत्मा का अंदर नहीं आता। उपाधि से विशिष्ट है उसी में होगा उपाधि हो तो आत्मा में न कर्तृत्व न भोक्तृत्व उपाधि के वजह से इस आत्मा में कर्तृभ कुछ माना जाता है इसे कहते हैं कि जो है केवल से तो तसे ही जाता है। तसे उसके जाती है। तथा केवल से अभोक्तृत्म दर्शेती इसीलिए में वृद्धांड देख लो केवल जो आत्मा है उसमें क्या दिखाया अभोक्तृत्व दिखाया कैसे क्या शब्द है वहां पर ध्याती व ध्यान करने के समान क्रीड़ा करने के समान मैंने वास्तव में आत्मा न ध्यान करता है न क्रीड़ा करता है न कुछ भी नहीं करता वास्तव में ये उपाधि बुद्धि करती है ध्यान और अग्रह मैं करता हूँ ध्यान बुद्धि कर रही है क्रीडाए मन खेल रहा है इंद्रियों के द्वारा और कर मैं वास्तव में ये सारी चीज उपाधि के धर्म ध्यान हो चाहे क्रीडा हो चाहे कोई भी कार्य हो सकल कार्य उपाधि में ही होता है आत्मा में कुछ भी नहीं है। मंत्र में साफ साफ कर दिया यहां पर भी कहेंगे वक्षमाण रथ कल्पना वैष्णव से पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति रूपी और आगे नवो मंत्र में नवे मंत्र में बताएंगे रथ कल्पना का फल क्या है वैष्णव पद की प्राप्ति वैष्णव पद क्या है विष्णु हा। व्यापक जो व्यापक वस्तु विष्णु जो व्यापक कौन है ब्रह्म काम शिल है ब्रह्म काम का शक्ति सूर्य गणपति सब उसी का नाम इसलिए चित्र भी इन परिषदों का देखेंगे आप विष्णु परिषद तो उसी से सारा जगत पैदा हुआ कहेंगे और सूर्य परिषद में पर देखोगे सूर्य से सारा पैदा हो आत्मा जगत कष्ट ऐसे कर सूर्य आत्मा जगत कष्ट देख तो देख लो, है तो है ना? ना? तो उसमें लीजिए आप, सारा पैदा ब्रह्मा विष्णु के ऐसा सब उसी के कार्य है मैंने जिस देवता को लेकर गए प्रश्न सारा होता है कि उसी देवता को सब कुछ बोलते वास्तव तो कहानी का नाम मात्र का भेद है वस्तु तो ज्ञापन करने के लिए है, तो पंच देवता वगैरह लोग मानते हैं जिसमें तुम्हारी रुचि बनती है उस गुणों का कर ध्यान करना कोई आपत्ति नहीं प्राप्त को करना है किसी भी नाम को पकड़ लेके चलो आप किसी भी देवता को लेके चलो अंत पहुंच रहा वही बोला यथा गचती सागरा आकाशात यथा गति सागरा सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगत कुछ भी हो सब में लफड़ा करेंगे लोग है ना? काचा, काचा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेश तीनों ही कल्पित है उपाधिवशा जिसमें उसका नाम केशव अशुद्ध ब्रह्म है कि एवं ऐसा अर्थ स्वीकार करे तभी क्या होता है आगे के मंत्रों के साथ भी अर्थगत में बैठ जाता है वक्ष्यमाण रथकल आगे किए जाने रथकल्पना के साथ में जिसमें फल क्या बदया वैष्णव से पदस्थ आत्मति वैष्णव पद है उसको आत्म रूप में जो बोध करा रहे हैं वह उत्पन्न हो जाएगा नान्य था नहीं तो नहीं हो पाएगा वैष्णव पद पद ने कबली प्राप्ति मोक्ष पद प्राप्ति ये श्रुति की अनुपति हो जाएगी क्योंकि स्वाभाविक मान लोगे आप यदि में स्वाभाविक भोक्तृत्व मान लोगे स्वाभाविक कर्तृत्व का अनुरूप मान इसको मिटाएगा कौन कोई मिटा सकता है क्या जो जिसका स्वभाव है उस तो स्वभाव कोई को को मिटा नहीं सकता यदि का वास्तविक स्वरूप में ही आप भोक्तृत्व कर्तृत्व मान लोगे उसे कोई मिटा नहीं सकेगा फिर भ्रम प्राप्ति कैसे होगी जनव मंत्र में अगर प्राप्ति कैसे होगा परमानंद स्वरूप है जब तक कर्तव्य है तब तो तक तो आनंद पता की अनुभूति नहीं हो सकती और जब नौ मंत्र में अनुभूति है विरोध तो हो जाएगा, आप तक वास्तविक स्वभाव में ही कर्तृत्व मानोगे तो इसलिए आत्मा में आप कर्तृभ नहीं मान सकते सर इसलिए कहते हैं कि स्वभाव स्वभाव अन्य स्वभाव का हम कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते जिसका जो स्वभाव है इस पर भी एक अधिकरण है कक्षा ब्रह्म सूत्र में तीन, दो तीन चालीस द्वितीय अध्याय तीसरे पाद चालीस में सूत्र वर्णन आएगा तक्षाधिकरण वहां तो आत्मा शब्द कर निर्णय दे दिया आत्मा मन शरीर होता है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम है ना मंत्र में मंत्र में क्या है आत्मा को तो शब्द लेकर लड़ाई होती है वह आत्मा से क्या लेना ब्रह्म को लेना जीवात्मा को लेना इंद्रियों को लेना शरीर को लेना किस लेना तब कहेंगे वह आत्मा से शरीर को लेना उसके लिए तक्षाधिकरण एक न्याय दिया क्ष बढ़ाई बड़े का दृष्टांत दृष्टान्त समझाया ती जब निष्कर्ष हो गया रूपक बता दिया रथ की सादृश्य बता दिया इस प्रकार से शरीर में आप सारथी हैं, जो बुद्धि आपने आप बुद्धिन्न चेतन, और केवल जो चैतन्य वो प्रति है आत्मा ने तो पृथ्वी ने दिया आत्मा क्या है आपका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है वो रथी है निर्पाधिक स्वरूप और स्वपाधिक रूप में बताया क्या बुद्धि आदि इनको लेकर गया क्या हो जाएंगे सारथी वगैरह हो जाते हैं लेकिन अज्ञान वसात क्या है आप शब्द में तो है नहीं अज्ञान वसात आप बुद्धि बुद्धिभिमानी बने हुए हो इसलिए आप सारथी कोटि में ही रह गए हैं आत्मा तो कोटि में पहुंचेंगे इसलिए आप अपने आप को सार्थी मान के चले फिर आपको किस इंद्रियों को दौड़ाना चाहिए आप विवेकवान होंगे तो आपकी इंद्रिया रूपी घोड़े किन विषय की उड़ जाएगा मन कैसा होगा वो सब वर्णन करने के लिए आरम्भ होता है यू अविज्ञानवान भवती अयुक्त न मनसा सदा तस् इंद्रियाड़ी अवश्य रथे हैं पहले जो विज्ञानवान को बताने के अपेक्षा से मंत्र श्रुति जो चाहती है अविज्ञानवान को हम पहले बता रहे तो विज्ञानवान श्रुति समझ में आ जाएगा कैसा होता है ये तो तुम किंतो तो, जो अविज्ञानवान होगा अर्थात बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन करने में सर्वदा अकुशल है अकुशल क्यों है विवेकहीन है एक अशिक्षित व्यक्ति है प्रशिक्षण पहले पाया नहीं कार ड्राइविंग उसको कार बिठा दो तो ड्राइविंग सीट पे कैसे चलाएगा गाड़ी में पता ही नहीं क्या करना पड़ता है और करे, करेगा तो क्या होगा कार में अरे कार में तो यू घुमाना पड़ेगा ना और यूँ यू थोड़ी चलेगी अच्छी हाँ। मोटरसाइकिल चलाना जा रहा है जानता है कार चलाना नहीं जानता है और सब तू गाड़ी तो चलाता है ना चल बैठी इसमें चला क्या करेगा आप प्रशिक्षण करेंगे और कहीं ना कहीं तो उधर कर देगा, देगा। तो करने तो का कहां अपने छोड़ जो है, जिसके विवेक नहीं है, वो क्या करता है संसार में धक्का खाता है कभी इधर कभी उधर कभी उधर उधर चांदो प्रसिदी जैसे पक्षी है ना उठता है चारों दिशा उठता रोटी पानी के चक्कर में फिर अंतर उन्हें घोसले में थक जाता है जब दूसरे तो जीव कहा कितने जन्मों से कितनी योनियों में कहाँ कहाँ दौड़े हैं कितना दौड़ हो गया है अभी तक भी लेकिन शांति नहीं अभी दौड़ नहीं चाहता है वहां अभी देखना बाकी है अब सोचा है कि अब वो एक और ओहो तो हिमाचल में सुना है वहां से बहुत बड़ा कोई सिद्धपीठ है चलो वहाँ चलते कभी अमरनाथ जाना बाकी है कैलाश मंदिर जाना बाकी है कहीं लिस्ट बना तो कोई एंड ही नहीं है इसका है या एक बार गए हैं तो भी सोच में आते, है वहां बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे दोबारा वहां चला जाए है कि नहीं हंकार लग रहा था वहां दोबरा चला जाए पशु अच्छी लग रही है तो चल वहां दोबारा चलते हैं ये आदमी कोई आदि तो नहीं दौड़ते रहो दौड़ते रहो कहात्रा हो चाहे विषय की बात दौड़ना हो बराबर है सब तीर्थ यात्रा धमा धमा कर दिया तीसरे कहते हैं जो अविज्ञानवान भगवती और प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित होने के कारण से वो असंत चित होगा संयम से रहित मन वाला है, उसके अधीन इसलिए क्या होगी कस इंद्रिया अवश्य उसकी यदि इंद्रिया नहीं रहती है उसी प्रकार यथा दुष्टाश्वाय व जैसे अन्य सारथी जो कुशल सारती के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं होते काबू में नहीं रहते उसी प्रकार की अभी है नहीं तो कुशल सारती तो क्या है? दुष्ट घोड़ों को भी अपने अधीन कर लेता है ईटता है अच्छी तरह से खेचता है उसके लगान तैट है तो कहाँ भागेगा वो घोड़ा इससे अब है ना बछड़ा वगैरा होते हैं ज्यादा उछल कूद करते हैं बचड़ा बछड़ी छोटे छोटे क्या करेंगे उसको आप एक डंडा बांध देते गले में नहीं मोटा सा तो क्या होगा घुटने लगेंगे घोड़ों का भी हाल है कभी तो कान बंद आंख बंद करने पड़ते उसको सामने दिखाई देगी दिखाई ना देखो कभी इधर दिखाई नहीं देगा तो भागे ऐसे बंद कर दिया जाते इतनी सी दिखेगी सामने और कुछ नहीं ऐसे आदमी की आंख चार दौड़ते रहता है इसको भी बनाना पड़ेगा ये, कुछ डालना पड़ेगा घोड़े तो के, जिसे पड़े। पहले उसके आंख को रोका जाता है उसके बाद नाक लगा करके नाक में से रस्सी डाल करके है ना लगान बांधते नाक रखाई थी ना वो खींचता है लगान तो नाक खींचती हो जाता है खींचता अगर हड्डी पड़ी जा टाइट हो जाती है क्या करेगा काम होगा ऊपर से मारती है उसको चाक से क्यों जा ही रहा है छोड़ेंगे धीरे से, धीरा अब चल रास्ते उठे सी चीजेंगे रोता है तब जगह सही रास्ते चलता है कुशल सारती वो जानता हर घोड़े को कैसी दुष्टता को किस तरह से काबू करना कभी कभी क्या कर रहे लात मारते हैं लात पैरों से मारते हैं ये पीछे का पैर घोपला हिस्सा है ना वो कोमल है होता है वहां जोर से मारेंगे तो दर्द होता है उसमें दर्द होते एकदम वो कंट्रोल में आता है वो तो जानते हैं ना जो कुशल सारथी होता है उसे मालूम रहता है कि जो कहा कैसा मरमस्थान है जो सीधा घोड़े पर बैठ के चलने वाले हैं तो रथ की बात है रथ में तो घोड़े अलग रहेंगे लगाम रहता है जो सीधे लगाम रहे घोड़े पर ही बैठा है तो और मुसीबत है उलटक पुटक कर देते हैं फेंक तो देते घोड़े देते। को अच्छी तरह से पहले तो घोड़े को उसके बाद लगाम लगाकर हाथ में जोड़ता है तो उसमें भी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है तो कुशल सारती ही कर सकता है अगर कुशल सारती के हाथ में दुष्टाश्वर तो आएंगे नहीं इसे ये था वो सारे